श्री कृष्ण लीला प्रसंग जटाधारी तथा भाव की साधना साधना में प्रवृत्त होने के पूर्व श्री कृष्ण देव का मन किस प्रकार गुण संपन्न था इसके अतिरिक्त यह हम देख चुके हैं कि बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण देव श्रुतिधर थे किसी बात को केवल एक बार सुन लेने से वे उसकी अनुपूर्व पूर्विक आवृत्ति कर सकते थे तथा तथा के के लिए वह बात उनके मानस पटल पर अंकित हो जाती थी बचपन में रामायण प्रवचन संगीत धार्मिक नाटक इत्यादि केवल एक बार सुन लेने व देख लेने के पश्चात अपने साथियों को लेकर कामाल पुकुर के गोष्ठ में वे किस प्रकार से उनकी पुनरावृत्ति किया करते थे पाठकों को यह विदित ही है अतः यह स्पष्ट है कि अदृष्ट पूर्व सत्यानुराग श्रुति श्रुतिधरत्व तथा संपूर्ण धारणा रूप देवी संपदाओं को अपनाकर ही श्री रामकृष्ण देव साधक जीवन में प्रविष्ट हुए थे अनुराग धारणा आदि जिन गुणों को साधारण साधक जीवन पर्यंत प्रयास के बाद भी सहज में प्राप्त नहीं कर पाते हैं वे उन गुणों को आधार बनाकर साधन राज्य की ओर अग्रसर हुए थे अतः अल्प समय के भीतर साधन राज्य में उनके लिए अत्यधिक फल प्राप्त कर लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी साधना करते समय कठिन साधनाओं में प्रवृत्त हो उन्होंने तीन दिन के भीतर सिद्धि प्राप्त कर ली थी उनसे इस बात को सुनकर कभी कभी हम जो विस्मित या आश्चर्यचकित होते रहे हैं उसका कारण यह था कि उनके असाधारण मानसिक गठन को उस समय हम किंचित मात्र भी हृदयंगम नहीं कर पाए थे श्री रामकृष्ण देव के जीवन की कुछ घटनाओं के उल्लेख से पाठक हमारी पूर्वोक्त बात को भली भांति समझ सकेंगे साधनकालीन प्रारंभिक अवस्था में नित्या नित्य वस्तु विचार पूर्वक श्री रामकृष्ण देव ने रुपया मिट्टी मिट्टी रुपया कहते हुए मिट्टी के साथ कुछ मुद्राओं को जो ही गंगा जी में डाल दिया त्यों ही उनके साथ जो कांचना शक्ति मानव मन के अंतः स्थल पर्यंत अपना अधिकार विस्तार कर अवस्थित है वह सदा के लिए उनके हृदय से समूल उत्पाटित हो गंगा जी में विसर्जित हो गई साधारण लोग जहाँ जाने पर फिर गंग स्नान आदि किए बिना अपने को शुद्ध नहीं मानते हैं उस जगह को जिस समय उन्होंने अपने हाथ से साफ किया तक्षण ही जगन जन्मगत जाति के अभिमान को त्याग कर सदा के लिए उनके मन में यह दृढ़ धारणा उत्पन्न हो गई कि समाज में जिन लोगों को अस्पृश्य माना जाता है उनसे वे किसी भी अंश में श्रेष्ठ नहीं हैं अपने को जगदम्बा की संतान समझकर, जब श्री राम कृष्ण देव ने यह सुना कि वे ही स्त्रीय समस्ता सकला जगस्व है उसी समय स्त्री जाति में से किसी को भी भोग लालसा मई दृष्टि से देखकर दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने के निमित्त फिर कभी वे आगे न बढ़ सके इन विषयों की पर्यालोचना करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि असाधारण धारणा शक्ति के बिना उन्हें कभी उस प्रकार की फल प्राप्ति नहीं हो सकती थी उनके जीवन की उन घटनाओं को सुनकर हम जो विस्मित होते हैं अथवा सहसा विश्वास नहीं कर पाते हैं इसका कारण यह है कि उस समय जब हम अपने हृदय की ओर दृष्टि डालते हैं तब हमें यह दिखाई देता है कि उपरोक्त रूप से मिट्टी के साथ मुद्राओं को सहस्त्र बार जल में विसर्जित करने पर भी हमारी धनाकांक्षा दूर नहीं हो सकती हजार बार अशुद्ध स्थानों को साफ करने पर भी हमारे मन का अभिमान धूल नहीं सकता तथा रमणी रूप में जगत जन्य के प्रकट होने की बात को जन्म भर सुनने पर भी कार्य क्षेत्र में रमणी मात्र के प्रति मात्र ज्ञान का उदय होना हमारे लिए संभव नहीं है हमारी धारणा शक्ति पूर्वकृत कर्म के संस्कारों के साथ सर्वथा बड़ी बेड़ी की तरह जकड़ी रहने के कारण प्रयास करने पर भी हमें उन विषयों में श्री रामकृष्ण देव की तरह सफलता नहीं मिल सकती संयम रहित धारणा शून्य पूर्व संस्कार प्रबल मन को लेकर हम ईश्वर प्राप्ति के निमित्त साधन राज्य में अग्रसर होते हैं इसीलिए उनकी तरह हमें फल प्राप्ति नहीं हो पाती है इस संसार में चार पाँच सौ वर्ष के भीतर श्री रामकृष्ण देव के सदृश एक आदि अपूर्व शक्ति विशिष्ट मन का आविर्भाव होता है या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता संयम निपुण धारणा कुशल पूर्व संस्कार वर्जित वह मन ईश्वर प्राप्ति के निमित्त पूर्व अनुराग तथा व्याकुलता के कारण आठ वर्ष तक आहार निद्रा त्याग कर श्री जगन्माता के पूर्ण दर्शन प्राप्त करने के निमित्त सचेष्ट रहते हुए कितना शक्ति संपन्न बन चुका था तथा सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से उसे किस प्रकार के दर्शन प्राप्त हुए थे हम जैसे व्यक्तियों के मन के लिए इन बातों की कल्पना तक करना तर्वता असंभव है। है यह पहले ही कहा जा चुका है कि रानी के के के निधन के बाद दक्षिणेश्वर नहीं आने पाई श्री रामकृष्ण गत प्राण मथुरा मोहन का इस सेवा के निमित्त व्यय करने में किसी प्रकार के संकोच की बात तो दूर रही बहुधा श्री रामकृष्ण देव के निर्देशानुसार वे निर्धारित राशि से कहीं अधिक व्यय किया करते थे देव देवियों की सेवा के अतिरिक्त साधुओं की सेवा में उनका विशेष अनुराग था क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणाश्रित मथुर बाबू उनके शिक्षा अनुसार साधु भक्तों को ईश्वर के ही रूप समझकर करते थे इसलिए यह देखने में आता है कि उस समय जब श्री रामकृष्ण ने साधु भक्तों की अन्नदान करने के अतिरिक्त उनकी देह रक्षा के निमित्त वस्त्र कंबल आदि तथा नित्य काम में आने वाली वस्तु कमंडलु आदि देने की व्यवस्था करने के लिए कहा था तब उस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए उन्होंने उन वस्तुओं को खरीदकर काली मंदिर के एक कमरे में रखवा दिया तथा कर्मचारियों को यह आदेश दिया कि उस नवीन भंडार की वस्तुओं का वितरण श्री रामकृष्ण देव के आदेशानुसार होगा फिर उसके कुछ दिन बाद सभी संप्रदाय के साधु भक्तों के लिए साधना साधनानुकूल वस्तुओं को प्रदान करने के पश्चात उन लोगों को भोजन कराने की अभिलाषा भी श्री रामकृष्ण देव के हृदय में उदित हुई कहना न होगा मथुरा मोहन ने उसकी भी पूरी व्यवस्था कर दी थी संभवतः सन अठारह सौ में ही मथुरा मोहन ने श्री रामकृष्ण देव के अभिप्रायानुसार इस प्रकार साधु सेवा की यथोचित व्यवस्था की थी इसी कारण रानी रासमढ़ी के काली मंदिर की अद्भुत अतिथि सेवा की बात सर्वत्र साधु भक्तों में प्रचारित हो गई थी यद्यपि रानी रासमढ़ी के रहते ही तीर्थ पर्यटनकारी साधु परिव्राजकों को यह बात विदित थी कि मार्ग में दो चार दिन विश्राम लेने के लिए काली मंदिर में व्यवस्था है फिर भी उक्त प्रसंग के बाद से उनकी ख्याति चारों ओर अधिक रूप से फैल जाने से सभी संप्रदाय के विशिष्ट साधुगण वहां उपस्थित हो आतिथ्य स्वीकार कर परितृप्त होकर मंदिर के सेवा संचालक को आशीर्वाद देते हुए गंतव्य स्थान की ओर चले जाते थे इस प्रकार समागत विशिष्ट साधुओं का विवरण हमें जहाँ तक श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसका हमने अन्यत्र उल्लेख किया है केवल जटाधारी नामक जिस रामायत पंथी साधु से श्री रामकृष्ण देव ने राम मंत्र की दीक्षा ली थी तथा जिन्होंने श्री रामलला नामक श्री रामचंद्र जी का बाल विग्रह उन्हें प्रदान किया था दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उनके आगमन काल को अवगत कराने के निमित्त यहाँ पर उसका उल्लेख किया जा रहा है संभवतः सन 1864 में वे श्री राम कृष्ण देव के समीप पधारे थे